महाभारत शांति पर्व सड़विशोध्याय युधिष्ठि के द्वारा धन के त्याग की ही महत्ता का प्रतिपादन व सम्पान वाच अस्मिंद प्रकरणे धनंजय मुदारधी अभिनीतरम वाक्यमच युधिठि वै सम्पाजी कहते हैं जन्मे जय इसी प्रसंग में उदार बुद्धि राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से यह युक्त युक्त बात कही यदि तन्म से पार्थ न जाजो से धना न स्वर्गो न ना सुखम नाथो निर्धन ना से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 गए हुए बहुतेरे मुनि ऐसे हो गए हैं जिन्हें सनातन लोगों की प्राप्ति हुई है ऋषिणाम समय सस्व रक्षति धनंजय आश्रिता सर्वधर्म ज्यादेस्तान् ब्राह्मणा विदु धनंजय संपूर्ण धर्मों को जानने वाले जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हो ऋषियों की स्वाध्याय परंपरा की सदैव रक्षा करते हैं देवता उन्हें ही ब्राह्मण मानते हैं स्वाध्याय अनिष्ठान ज्ञान अनिष्ठा तथा परान बुद्धि था सततम चापी धर्म धनंजय अर्जुन तुम्हें सदा यह समझना चाहिए कि ऋषियों से ऋषियों में से कुछ लोग वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में ही तत्पर रहते हैं कुछ ज्ञानोपार्जन में संलग्न होते हैं और कुछ लोग धर्म पालन में ही निष्ठा रखते हैं ज्ञान निष्ठे सुखा जा प्रतिष्ठा प्या पांडव वै खानसान वचनम यथानो विदितम प्रभो पांडुनंदन प्रभो वाण प्रस्थों के वचन को जैसा हमने समझा है उसके अनुसार ज्ञान निष्ठ महात्माओं को ही राज्य के सारे कार्य सौंपने चाहिए अजास्वता तो भारत अरुणाकेतव स्वाध्याय न दिव गज प्रश्न शिकत अरुण और केतु नाम वाले ऋषिगणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। कल्याम अवाप्यता कर्मा वेदोता धनंजयन दानमनमो निग्रहश्चुर्ग्रह दक्षिण पानो अर्मण जे दिव्याता लोका उत्तवान््यह धनंजय दान अध्ययन यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं इन वेदोक्त कर्मों का सकाम भाव से आश्रय लेकर लोग सूर्य के दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में जाते हैं इन कर्म पुरुषों के लोगों की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ उत्तरेपश्यगवताम लोकाभान्ति पार्थ सनातना कुंती नंदन सूर्य के उत्तर में स्थित जो मार्ग है जिसे तुम नियम के प्रभाव से देख रहे हो वहाँ जो ये सनातन लोग प्रकाशित होते हैं वे निष्काम यज्ञ करने वालों को प्राप्त होते हैं तत्रोत्तरा गतिम पार्थ प्रशंस पुरा संतोषो संतोष हो वै स्वर्गतम संतोष परम सुखम आर्थ प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग इन दोनों मार्गों में से उत्तर मार्ग की प्रशंसा करते हैं वास्तव में संतोष ही सबसे बढ़कर स्वर्ग है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है तुष्टे सम्यक् कि सम्यक प्रतिष्ठती विनीत क्रोध्य सतमा संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है जिसने क्रोध और हर्ष को जीत लिया है उसी के हृदय में उस परम वैराग्य रूप संतोष की सम्यक प्रतिष्ठा होती है और उसे ही सदा उत्तम प्राप्त होती है। प्रत्याहरेत सर्वश इस प्रसंग में लोग राजा यात्र की गाई हुई इन गाथाओं को उदाहरण के तौर पर कहा करते हैं जिनके द्वारा मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को उसी प्रकार समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से लिया करता है। क्षति नम्ह संप्य तथा राजा जयाति ने कहा था जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता तब इससे भी किसी को भय नहीं रहता तथा जब यह न तो किसी को चाहता है और न उससे द्वेषी रखता है तब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यदा भाव हमकुरते सर्वभूत सुपा कर्मणा मन सा ब्रह्म संप्य तेतरा जब यह मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण भूतों के प्रति पाप बुद्धि का परित्याग कर देता है तब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भवसंग पर ब्र परिजित साधु निर्वाण्य जिसके मान और मोह दूर हो गए हैं जो नाना प्रकार के आसक्तियों से रहित हैं, तथा जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है उस साधु उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो संयम में रखकर सुनो कुछ लोग धर्म के कोई सदाचार की और दूसरे कितने ही मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए सचेष रहते हैं धन हे तोरिय भुयाम जो धन के लिए चेष्टा करता है उसका होकर बैठे रहना प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और तुम भी देख सकते हो जो लोग के प्रयत्न में लगे हुए हैं उनके लिए कर्मों को छोड़ना अत्यंत कठिन हो रहा है ये थम जो धन के पीछे पड़े हुए हैं उनमें साधुता दुर्लभ है क्योंकि जो लोग दूसरों से द्रोह करते हैं उन्ही को धन प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है तथा वह मिला हुआ धन प्रकारांतर से प्रतिकूल ही होता है शोकभयो शोक और भय से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचार से भ्रष्ट है उसे यदि धन की थोड़ी सी भी तृष्टा हो तो वह दूसरों से ऐसा द्रोह करता है कि भ्रूण हत्या जैसे पाप का भी ध्यान नहीं रखता नित्यं भृत्याो भयादिव दुर्लभम चलम प्राप्य भृतम दत्वाप्य अपना वेतन यथा समय पाते हुए भी जब भृत्यों को संतोष नहीं होता तो वे स्वामी से रहते हैं और वह धनी दुर्लभ धन को पाकर यदि सेवकों को अधिक अधिक देता है है है तो उसे उतना ही संताप होता है, जितना चोर से भय कारण हुआ करता के देव स्वीज धनी सुखी देवस्वाम सुखी भवे निर्धन को कौन क्या कह सकता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो सुखी रहता है देवताओं की संपत्ति लेकर भी कोई धन से सुखी नहीं हो सकता अत्र गाथा यज्ञ पुरा विद त्रय लोके यज्ञ संसर काम इस विषय में यज्ञ में ऋत्विजों द्वारा गाई हुई एक गाथा है जो तीनों वेदों के आश्रित है वह गाथा लोक में यज्ञ की प्रतिष्ठा करने वाली है पुरानी बातों को जानने वाले लोग उसे ऐसे अवसरों पर दोराया करते हैं यज्ञा श्रेष्ठा निधना धात्र पुरुषो रक्षिता चम सर्व यज्ञ एवपयोज्यम धनम न काम आशस्तम विधाता ने यज्ञ के लिए ही धन की सृष्टि की है और यज्ञ के लिए उसकी रक्षा करने के निमित्त पुरुष को उत्पन्न किया है इसलिए सारे धन का यज्ञ कार्य में ही ही उपयोग उपयोग करना चाहिए भोग के लिए धन का न न तो हितकर है और उत्तम धनं धनवानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय विधायक मनुष्यों को स्वार्थ के लिए भी जो धन देते हैं उसे ही समझो। तस्माद् इसीलिए बुद्धिमान पुरुष यह समझते हैं कि धन कभी किसी एक के पास स्थिर होकर नहीं रहता अतः श्रद्धालु मनुष्य को चाहिए कि वह उस धन का दान करे और उसे यज्ञ में लगा लब्धस्य गुर्न भोगम नच संचयम किं कार्य प्राप्त के वे धन का दान करना ही उचित बताया गया है उसे भोग में लगाना या संग्रह करके रखना ठीक नहीं है जिसके सामने बहुत बड़ा कार्य यज्ञ आदि मौजूद है उसे धन को संग्रह करके सुखने रखने की क्या आवश्यकता है ये स्वरतेभ्य प्रपक्ष बुद्ध ये प्रेत्युरी जनाः जो मन् बुद्धिमान अपने धर्म से गिरे हुए मनुष्यों को धन देते हैं वे बरने के बाद सौ वर्षों तक निष्ठा भोजन करते हैं अनर्हते यदाते न ददाते यदर् अर् अर्हा परिज्ञान दान धर्मोपि दुष्कर लोग अधिकारी को धन नहीं देते और अनधिकारी को दे डालते हैं योग्य अयोग्य पात्र का ज्ञान न होने से दान धर्म का संपादन भी बहुत कठिन है लब्धान बोधभ्योतिक्रम अपात्रे प्रतिपत्ति पात्रे चाह प्रतिपादन प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो प्रकार की भूलें हुआ करती है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए पहली भूल है अपात्र को धन देना और दूसरी है सुपात्र को धन्य देना श्री महाभारतीय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषय २६वां अध्याय पूरा हुआ